प्रयोजकम काल कहा गया था अनुमान किया गया था स्थल शरीर आत्मा नहीं होगा कार्यत्व कार्यत्त दृष्टान्त क्या है घटवत नहीं कहना घटा। दृष्टान्त क्या है घट हेतु क्या है कार्यत्म साध्य क्या है आत्मा न आत्मत्वभाव देह को पक्ष बनाना आत्मा न कार्यत्वाद इसमें है क्या पूर्व पक्ष ने कहा ये हेतु अप्रयोजकम अप्रयोजकार अनुकूल तर्क शून्यम अनुकूल तर्क क्या करता है व्यभिचार संका का निवर्तक है जिस हेतु का व्यभिचार संका निवर्तक तर्क नहीं होगा उसको क्या कहते हैं अनुकूल तर्क शून्य उसको कहेंगे अप्रयोजकम ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा अप्रयोजकम हो ऐसा शंका करने पर सिद्धांत ने कहा अकृत अभ्यागम कृत विप्रण बाधक सद्वाध बाधक है विपक्ष में बाधक है साध्य नहीं रहेगा तो ये बाधक है यदि आत्मा नहीं होगा देह जो आत्मा हो साध्य क्या है आत्मा न बहती साध्य साध्य क्या है देह यदि आत्मा हो यदि देह को आत्मा मानेंगे तो ये बाधक है क्या बाधक है अकृत अभ्यागम और कृत देह को आत्मा मानेंगे तो क्या होगा अकृत अभ्यागम देह आत्मा आत्मा है तो देह जन्म के पहले देह नहीं था ये देह था क्या जन्म के पहले नहीं, नहीं आत्मा नहीं था नहीं था तो फिर किसके कर्म फल भोग रहा है जन्म होते ही सुख दुख होता है ये अकृत अभ्यागम नहीं के भी कर्म का फल भोगना अकृत अभ्यागम और अभी कर्म करेगा मर जाने के बाद आत्मा समाप्त हो गया कर्म का फल भोग होगा फिर इस रहेगा भोग करने के लिए नहीं रहेगा तो फिर विप्रनाश हो गया क्या हुआ कर्म फल जीवन अनाश हो जाएगा ये बाधक यदि देह का आत्मा मानेंगे अर्थात पक्ष में यदि साध्य नहीं रहे पक्ष में साध्य अनुमान करता है पूर्व सिद्धांति आत्मा न भवती आत्मत्व तो का अभाव साध्य है सिद्धांति का उसका अभाव क्या होगा आत्मत्व तो देह में यदि आत्मत्व तो रहे देह यदि आत्मा है तो क्या दोष होगा अकृत कृत विप्रणा पूर्वजनम्य सन्तज जन्म कथम् कथम् जन्म भावि भाविजन्मन सक न न न जन्म कथम् भावि सत्कर्मा भुंजीतेह सचित पूर्वजन्मस एत जन्म कथम पूर्व जन्म में ये शरीर आत्मा नहीं था शर था क्या शरीर यदि आत्मा में नहीं के पूर्व जन्म में नहीं था इस जन्म के पहले नहीं था असन कथम एत जन्म संपादित फिर जन्म कैसे होगा यदि में नहीं था तो कर्म नहीं था कर्म के बिना जन्म कैसे होगा जन्म का कारण है कर्म यदि पुण्य पाप कर्म नहीं था कथम एत जन्म संपादित नहीं होते हुए असत शरीर असत आत्मा पूर्व जन्म असत सत्य नहीं था ऐसे असत होते हुए जन्म का कारण कैसे बनेगा असत का भी कारण होगा शरीर उत्पत्ति के पहले था पूर्व जन्म नहीं था या असत्य शरीर आत्मा ऐसे जन्म उत्पन्न करेगा ये क्या हुआ अकृत अभ्यागम नहीं, नहीं क्या कर्म फल भोगेगा भावी जन्म नहीं असत आगे जन्म में शरीर रहेगा ये शरीर असत होगा तो यह संचितम कर्म न भूंजित यहाँ जो कर्म किया उसका भोग करेगा कर्म मर गया कर्म फल भोग नहीं होगा नहीं हुआ तो क्या हुआ कर्म फल देवना नष्ट हो गया फल देवना नष्ट हो गया तो कृतस्य कर्म नाश नाश हो गया ये दो से भुंजित है भूंजित यह गुण हो गया भावी जन्मनी असत यह संचितम कर्म न भुंजित ठीक है देखो ये तो देह रूप आत्मन देह को यदि आत्मा मानेंगे पूर्व स्विन्न जन्म नहीं असतवाद पूर्वज जन्म भी सत्य था क्या ये तो जन्म हेतु अदृष्ट असंभव तो फिर ये जो जन्म हुआ इसका हेतु तो अदृष्ट पुण्यपाप नहीं रहा क्योंकि पहले नहीं था यदि अदृष्ट नहीं होगा तो अस्य असंभव वेदी असा जन्म नंगी जन्म तो अभी हुआ है पूर्व जन्म नहीं था अदृष्ट नहीं था अदृष्ट पुण्यपापेना ये जन्म जे मानते हो तो क्या होगा अकृत अभ्यागमन प्रसव जो क्या दोष होगा अकृत अभ्यागमन दोष है तथा भावी जन्म ने अपने असतवाद आगे जन्म में ये देह रहेगा ये देह रूप आत्मा नहीं रहा असतवाद अभावाद नहीं रहा आत्मा फिर यह अनुष्ठित पुण्य पाप अब इस जन्म ने जो पुण्य पाप कर्म किया उसका फलभुगता ये शरीर रहेगा नहीं रहे फल भक्त अभाव न फलों को भोग करने वाला आत्मा आत्मा ती देह को, को तो देह नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा भोग मंत्रणा भी कर्म क्षय भोग के बिना भी कर्म हो जाएगा यह आपत्ति प्रसजित ये नामे अयम कृत विप्रणश तो भोग के बिना कर्म क्षय हो जाना कृत विप्रनाश है एवं कृतनाश कृत अभ्यागम रूप बाधक सदभाव कृतनाश और कृत अभ्यागम कृत विप्रनाश अभी आगे पीछे कर में कार्य आत्मा नहीं होगा देह आत्मा नहीं होगा अभी बाधक सदभाव आत्मन कार्यत्म नांगी कर्तव्य आत्मा कार्य देह कार्य आत्मा नहीं होगा देह आत्मा नहीं होगा छोटे पुत्र में ऐसे पाठ है हाँ। देह आत्मा नहीं मानना देह तो कार्य है इसलिए कार्य आत्मा में कार्य तो... नहीं है जिसमें कार्य तो है वह आत्मा नहीं होगा देह में कार्य तो है इसलिए आत्मा नहीं होगा आत्मा कार्य नहीं आत्मा को जी कार्य कहीं उत्पन्न होगा नष्ट होगा तो क्या दोषेगागम कृत्य प्रयास इसलिए आत्मा कार्य नहीं देह कार्य है इसलिए देह आत्मा नहीं होगा ये थोड़ा देह आत्मा नहीं इसके लिए अनुमान सिद्ध हुआ एव अन्नमयकोश से अनात्म प्रदर्श्य अन्नमय कोश अनात्माहि अन्नमयकोश में अनात्मत्व को दिखा करके प्राणमयकोश से स्वरूप तद अनात्म च दर्शयती प्राणमय कोश का स्वरूप दिखाते हैं अरोह अनात्म भी दिखाते कोशस्य तस्त्मच कोश अना है वो भी दिखाते पूर्ण दल यछ नक्षाण यक वायु नासा वायु अपना चैतन्य वर्जनात वर्जनात चैतन्य चैतन्य वर्जनात ये तोकार सुनाई नहीं पड़ता चैतन्य वर्जना ऐसा नहीं चैतन्य वर्जनात जनाथ जीवा छोड़ने से तोकार भी सुनाई पड़ना चाहिए न, चैतन्य बोलो देहे बलम यच्छन् क्ष अक्षाण प्रवृतक वायु प्राणमय अशुवात्म चैतन्य ये प्राणमयूर्ण में आदमस्तक देहे में पूर्ण देह हे बलम यता हुआ सरज में सामर्थ्य देता है अक्षा नाम यह प्रवर्तक अच्छा इंद्रियों का भी प्रेरक है वायु है प्राण प्राणमय न असो आत्मा नशाब आत्मा न असो आत्मा असो आत्मा न वह आत्मा नहीं है प्राणमय आत्मा नहीं है न आत्मा चैतन्य वर्जना जिसमें चैतन्य नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ और जड़ है वायु ठीक है यो वायु पूर्ण जो वायु देह में भरा हुआ है पादादि मस्तक पर्यतम पाद से लेकर मस्त तक पूरा व्याप्तन व्याप्त है वायु बलम यछन बल देता प्राण व्याहन रूपेण सामर्थ्य प्रयन और व्याहन वायु है प्राण व्यान सामर्थ्य देता हुआ अक्षाण अच्छा प्रवर्तक अक्षाण का इंद्रियों का प्रवर्तक प्रेरक है सवायु प्राणमेय कहा जाता है प्राणमेय को असावाप्यामा भवति वह भी आत्मा नहीं है जैसे अन्नमेय कोश आत्मा नहीं है इस प्रकार प्राणमेय कोश भी आत्मा नहीं है त्र हेतुमह चैतन्य वर्जनाथ चैतन्यरवात चैतन्य नहीं उसका हनुमान आगे कहते विवाद विवादाध्यासित प्राण ये पक्ष हुआ आत्मा न भवती ये साध्य है पूरा यहां तक बोलेंगे प्रतिज्ञा वाक्य विवाद अध्यासित प्राण आत्मा न भवती विवाद अध्यासित क्या है विवाद का विषय प्राण आत्मा है कुछ लोग कहेंगे प्राण को आत्मा मानने वाले सिद्धांत कहता है प्राण आत्मा नहीं है जैसे पर्वत में वन्नी कोई मानता है कोई नहीं मानता है विवाद हुआ तो हनुमान अनुमान वाक्य के द्वारा वन्नी की सिद्धि करते हैं करने के लिए अनुमान वाक्य प्रयोग करते हैं। विवाद अभ्यास है विवाद के स्थल प्राण पक्ष वत्मा न साध्य आत्मत्व अभाव आत्मा न आत्म भिन्न अथवा आत्म भिन्न कह सकते आत्मा नवती आत्म भिन्न प्राण आत्मा से भिन्न है अथवा आत्मत्व अभाव साध्य हेत् जड़ जड़वाद जड़ जो चैतन्यजना जड़वाद घटाधिपत घट जड़ आत्मा है जिस प्रकार यत्र घट जड़ है आत्मा नहीं इस प्रकार प्राण भी जड़ होने के कारण आत्मा नहीं होगा जाति ज्ञान होगा यत्र ये जड़त्व तथा आत्म भिन्न अथ यत्र यत्र पुस्तक में नहीं लिखो नो लिखो पुस्तक में लिखना यत्र जड़ तत् आत्मत्वभाव तो दृष्टान्ति घट घट में जड़ है आत्म तो उसमें नहीं रहता है आत्म भिन्न है प्राण भी जड़ होने कारण आत्मा से भिन्न होगा आत्मा नहीं होगा इदान मनोमयस्वरूप दर्शनपूर्वक्यनात्मत आह अभी में कोशिका स्वरूप दिखाते हैं उसको देखा करके क्या मनोमय कोश से अनात्म तो मह वह अभी अनात्मा है कहते हैं अहंतांग ममता देहे घेहाद कामाद्यवस्थया भ्रांतो मनोमयः मनोमयः मनोमयः देहे त्मा येहताेहा ममता कामस्थया भ्रांत मनोमय असो आत्मा मनोमय कौन हुआ? यह अहंताम हुआ येहेद ममता में अहम बुद्धि गेहा ममता मेरा मेरा ममत्वम मधीयत्व मेरा है ममत्व करता है ममता करता है कामादि अवस्था है भ्रांत काम क्रोधादि से युक्त हो करके भ्रांत होता है असो आत्मा नई मनोमय असो आत्मा न टीका में देहे अहमता कर तो अहम भावम अहम भाव करता है देह मैं हूं ऐसा नहीं करता है किन्तु मैं मनुष्य हूं मैं स्थूल हूं मैं कृष्ण हूं मैं गौरव हूँ ऐसे करता है यह हम भाव देह में गृहा दो ममता घर धन आदि में मम बुद्धि मद्य अभिमान अभिमान मेरे है, मेरे ऐसा अभिमान करता है ऐसा जो अभिमान करता है यह करुती असो मनोमय उसको मनोमय का उसका आ गया मनोमय को सो हवा अत्मा न भवती वह आत्मा नहीं है क्यों नहीं होगा कुत इतः कामाद्यवस्था भ्रांतो मनोमय को सा आत्मा नहीं है ये हेतु देवी काम अवस्था भ्रांतो हेतु गर्भम विशेषणम् हेतु गर्भे ये विशेषण से तद विशेषण हेतु गर्भम विशेषण के गर्भ में हेतु है विशेषण के अंदर पेट में हेतु है हेतु गर्भित विशेषण है यत कामाद्यवस्था भ्रांत अतः आत्मा जो काम क्रोधाद से भ्रांत होता है निश्चित स्वभाव नहीं विकारी है वह आत्मा नहीं होगा क्योंकि काम अवस्था से भ्रांत काम क्रोध का भी कुछ होता है भ्रांत धर्म युक्त तो होता है विकारी है इसलिए आत्मा नहीं होगा काम क्रोधादि वृत्ति मत अनियत स्वभाव तो आदि काम क्रोध आदि वृत्ति है काम क्रोध लोभ वृत्ति वाले मन में वृत्ति होते हैं वृत्ति वाला हो गया मन इसलिए वृत्ति वाला होने से नियत स्वभाव नहीं कभी तो शांत है कभी सुखी है है काम क्रोध लोभ इत्यादि होता है अन्य तो स्वभाव का विकारी अनुमान बताते मनोमय आत्मा नवती विकारित्वात देहवत भाव मनोमय हो गया पक्ष आत्मा नवती साध्य हो गया आत्म भिन्न अतः आत्मा अभाव मनोमय आत्मा नवती ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ हेतु तो वाक्य है विकारी देहवत जहाँ जहाँ विकारी विकारी तथा तथा तत्र तो अभाव देह विकारी है दुग्धवादी मृद आदि भिकारी है वो आत्मा नहीं है इसलिए विकारी तो जहाँ रहेगा वो आत्मात्व तो अभाव रहेगा मनो में भी विकारी है मनो में काम क्रोध लोभ आदि वृत्ति होती है विकारी होने के कारण मन में भी आत्मा नहीं होगा उसमें आत्मा नहीं आत्म तो साध्य है अनतर कर्तृशब्दवाच्य विज्ञानम से विज्ञान स्वूप प्रदर्शय तदनात्म दर्शयति कर्तृशब्दवाच्य हे विज्ञानमय विज्ञानम को कर्चा शब्द से कहा जाता है उसका स्वरूप दिखाते हुए अनात्मा तुम दर्शे थी विज्ञान में अनात्मा है वो दिखाते हैं लीना सुख तो वोधे व्यापनिया दान खा ग्रगा शिक्षा पेत धीर नत्मा विज्ञान शब्दभाक सुक्तौ लीना वपु बोधे आ न खाग्रगा विज्ञान में शब्द भाग न आत्मा चिक्षा उपेत धी बुद्धि है धी बुद्धि उसमें चैतन्य का प्रतिब होता है चैतन्य का चाया करता प्रतिबंब उपे... उपेत उपेता चिदाभाषा से युक्त बुद्धि बुद्धि स्वच्छ होने से चैतन्य का प्रतिम्ब होता है वो चिदाभा विशिष्ट बुद्धि है इसको विज्ञान में शब्द कहा जाता है विज्ञान में शब्दम भजते इति विज्ञान में शब्द भाक भजो सूत विज्ञान में शब्द भाक विज्ञान में शब्द वाला चिदा भाष विशिष्ट बुद्धि है उसको विज्ञान में शब्द कहा जाता है वो आत्मा नहीं और उसमें कैसा है जो विशिष्ट बुद्धि है सुख सुसूति अवस्था में बुद्धि लीन हो जाती है बुद्धि का कारण अज्ञान में बपुहू व्यापनयाद आ नखाग्रगा और शरीर को बोध जागृत अवस्था में बपुहु शरीर को व्यापनयाद अखाग्र नकाग्र से लेकर के पूरा शरीर में व्याप्त हो जाती है ऐसे बुद्धि विज्ञान में सदभाग आत्मा नहीं है टीका में या शिक्षा पेत शिक्षा श्लोक में आया चिदाभाव है शिक्षा है चिदा भाष चीत चैतन्य जैसे लगता है चैतन्य का प्रतिम्ब सिदाभाष विचिट बुद्धि सुना सुश्रुति अवस्था में लीन हो जाती है सब्तिकालीना भी ली लीना सती और ज्ञान में बुद्धि लीन हो जाती है लीन होने पर बोध फिर जागरण काल में आ नखाग्र व्यापुनिया जागरण काले जागरण अवस्था में आ नखाग्रगा नखाग्र पर्यंतम वर्तमान सती पूरा नखाग्रेकर शरीर में बपुह व्यापनयात बपुह का शरीरम व्यापुन करते कार्य वर्तते पूरा शरीर में व्याप्त होकर के रहती है बुद्धि है सुशुच्छ अवस्था में अपने कारण अज्ञान में लीन हो जाती है और जागरण अवस्था में शरीर में पूरा व्याप्त हो जाती है बुद्धि सा विज्ञानमय शब्द भाग उसको विज्ञानमय शब्द शब्द से कहा जाता है विज्ञानमय शब्द है ना उच्च माना विज्ञानमय शब्द से कहा जाती है बुद्धि चिदाभा से विशिष्ट बुद्धि जो सुश्त अवस्था में विधीन हो जाती है जागरण अवस्था में पूरा शरीर में व्याप्त हो जाती है और सब्त न भवती वह भी नहीं है विलयादि अवस्थावत्वाद घटाधिपत जिसकी उत्पत्ति और नाश होता है वह आत्मा नहीं जैसे घट घट की उत्पत्ति होती घटक का नाश होता है जैसे बुद्धि की उत्पत्ति होती जागरण काल में सुश्रुति में नष्ट हो जाता है लीन हो गया घट जैसे नष्ट होता है तो मिट्टी बन जाती है इस प्रकार बुद्धि अपने कारण में लीन हो जाती है में फिर जागरण काल में आ जाती है बुद्धि ऐसे उत्पत्ति विनाश वाला होने से आत्मा नहीं घटाधिपत घट को दृष्टांत बनाया हेतु विलयादि अवस्थावत्वाद विलय उत्पत्ति अवस्था वाला है अवस्थावत्व हेतु उत्पत्ति नाशवत्वाद अभिप्राय ये विलयादि अवस्थावत्व तथा आत्मत्व अभाव जिसका लय और उत्पत्ति है नाश होता है कभी उत्पत्ति कभी है घट आदि व आत्मा नहीं है इसलिए यह भी विज्ञान में शब्द से कही गई बुद्धि चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि विलयादि अवस्था वाला होने से आत्मा नहीं है जैसे घट है ओ।